नमस्कार मित्रों ये वीडियो है भारत के वर्तमान कंस्टिट्यूशन के आर्टिकल 147 के ऊपर आर्टिकल 147 इंडियन कंस्टिट्यूशन आज का ये आर्टिकल क्या कहता है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट आज भी यदि कोई एमेंडमेंट लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 19 ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट जिसको प्रीवी काउंसिल कहा जाता है, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर इश्यू करती है, तो वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगा, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट, यानी पूरा भारत की सरकार, यानी कि पूरा भारत, यानी भारत का आज का कस्टिडिशन ये कहता है कि भार और ये किस तरह से उसका उपाय क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा और पहले ये आर्टिकल में आपको पढ़के बताऊंगा मैं इसका अंग्रेजी भी पढूंगा और हिंदी भी आपको पढूंगा ना आपको अंग्रेजी समझ में आएगा ना हिंदी समझ में आएगा मतलब इसका अंग्रेजी समझने में मुझे दो दिन लगे थे पूरे दो दिन アンガレジーサマッチポーンディメープコパケー、キラジンプサインディリカーキー、インディインディプサーー。i 147 n t h i s chapter and in Chapter 5 of Part 6 References to any substantial question of law As to the interpretation of this constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act 1935 including any amendment,、uh, including any enactment amending or supplementing that act or any order in council or order made thereunder or of the Indian Independence Act 1947 or では、ここにあることです。 निर्वचन पहले तो निर्वचन शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता आप में से कितनों उपको पता होगा उसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन निर्वचन निर्वचन नहीं है अलग शब्द है देखिए जानबूझके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सुनने वाला जो आम आदमी है वो पढ़ेगा तो कुछ और ही समझ के बैठेगा मैं फिर से प� कि किसी सार्वन प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के जिसके अंतर्गत उस अधिनियम के शंशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित है अथवा किसी सा परिषद आदेश या उसके आधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के य आधिन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सार्वान प्रश्न का निर्देश है। ये पूरा हिंदी वाक्यों में ने बोल दिया कितने शब्द हैं इसमें एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस करीब असी जितने शब्द होंगे असी नब्बे जितने शब्द हैं कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आता और जो कॉमा आता है वो भी sentence separator की तरह नहीं आता भारतिय स्वतंत्रता अधिनियम कॉमा 1947 वो कॉमा निकाल दो तो भी कोई फरक नहीं पड़ता तो इस तरह से पूरे में मुश्किल से दो कॉमा आते हैं ये इसकी हिंदी है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप गूगल करो आर्टिकल 147 हिंदी आपको मेरी ऑर्कुट को में ये वीडियो है उसकी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा इसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद दोनों आपको इसी वीडियो के आ, कमेंट में पहले कम नहीं समझ में आएगा आप हिंदी किसी एमए वाले को पढ़के बताओ वो भी नहीं समझ पाएगा पहली दो, दो दो तीन बारी में अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ क्या होता है इसमें सब परिषद शब्द लिखा है परिषद का अर्थ होता है काउंसिल अंग्रेजी में साफ साफ शब्द लिखा है काउंसिल लेकिन जवारलाल गांधी और राजेंद और council शब्द का अर्थ government of India Act में लिखा गया council शब्द का अर्थ होता है privy council यानी ब्रिटेन की supreme court तो ये तीन चीजों का संविधान में mention में है government article 147 में government of India Act, Indian Independence Act 1947 और council द्वारा यानी कि privy council द्वारा बनाया गया आदेश तो भारत के संविधान में इसका mention ही क्यों होना चाहिए और mention है तो भी क्या है mention है तो ये कहा गया है कि ये act है वो भारत का भारत का supreme court जब constitution का interpretation करेगा तो इस act को वो foundation में रखेगा यानी इस act के बाहर कुछ interpret नहीं कर सकती ये पूरा का पूरा government of india 1935 भारत के constitution पे apply करता है supreme court पे apply करता है और indian independence act 1947 और council द्वारा pass किए गए सारे order प्रिवी काउंसिल यानी order यानी judgment इतना ही नहीं उसमें कोई amendment होता है तो वो भी लागू पड़ेगा यानी आज की तारिख में यदि बृतन की पार्लामेंट Government of India Act 1935 या Indian Independence Act 1947 में कोई amendment लाती है तो वो Supreme Court पे apply होगा वैसा इसमें साफसाफ साफ लिखा है अब 1947 के बाद क्या प पब्लिकली नहीं दिया लेकिन यदि कॉन्फिडेंशियली आर्डर दिया हो तो हम कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश उनका नार्को टेस्ट करना पड़ेगा वो लंदन अक्सर जाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज लंदन अक्सर जाते हैं प्रीवी काउंसिल के जजों से भी मिलते रह और उन्होंने खांगी में confidential कोई order दिया हो और उस order के आधार पर supreme court ने judgment दिया हो ये एक possibility है और उसको नकारा नहीं जा सकता कहने का आर्ट यही है कि इसमें साफ-साफ लिखा है कि privy council यदि कोई order देती है और order किसके अंदर यदि government of India Act 1935 के अंदर या Indian Independence Act 1947 के अंदर तो भारत की supreme court को वो मानना पड़ेगा ऐसा भारत के सं अब सवाल आता है कि हमारे सम्वीधान की भाषा इतनी complicated क्यों है बई कभी-कभी चीज़े complicated इसलिए हो जाती है कि जैसे आप TYBSC का mathematics पढ़ोगे तो, तो mathematics complicated है तो, तो होगा ही complicated पर कभी-कभी सवाल आता है कि बई स्टरल चीज जो कि ऐसी भाषा में लिखी जा सकती है कि 12th class के English medium लड़कों को दिखा दीजे, मैं तो गुणको 10th class के English medium लड़कों को दिखा दीजे, वह अंगरी जी में हैं, तो English medium के लड़कों को तो दिखाना पड़ेगा, वो अमरिका का Constitution एक बार पढ़के, दो बार पढ़के, पूरा का पूरे Constitution का आपको मीनिंग बता दे と、これが何が起か分からないです。それが何が起きからなそれきているかかいです。それが何がかいです。それが何がきてして、i c l 147の47の47の47の47の47の47の47の4うの47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47の47 घंटों के घंटों निकल जाएंगे। वो क्यों इन्होंने कंप्लिकेटेड भाषा में लिखा ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा 147 क्योंकि वो एक सच छिपाना चाहते थे। कौन सा सच? कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ वो एग्रीमेंट किया है कि 1947 के बाद भी अंग्रेजों की सर्वोपरिता चालू रहेगी वो इस बात को छिपाना चाहत तो सवाल आता है कि पूरा constitution क्यों complicated किया है, एक ही clause complicated रखते हैं, बागी सब ऐसी भाषा में लिखते हैं कि दसवी कक्षा का आदमी समझ जा है, तो यदि पूरा constitution यदि simple language में है और एक clause यदि complicated भाषा में लिखा तो सिधा उभर के आ जाएगा, उचल के आ जाएगा, दे もし2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ペの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ペーの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ペーの2ージの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ペの2ページの2ページの2の2ページの2ページの2ペーの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ページの2ペの2ページの2ペー परपस क्या था कि पर ऐसी complicated language में लिखो constitution को कि आदमी उसके 10, 15, 20 clause पढ़े उसमें उसके दिमाग का ऐसा दहीं हो जाए कि बाद में वो constitution का दुबारा जिंगी में कभी हाथ न लगाए। मतलब ऐसी complicated language कि वो उसको जैसे कि मैं आपको बहुत इतना परेशन करू आप किसी government क तो यहीं उनके समीधान लिखने के पीछे मोटीव या मंशा थी कि ऐसी complicated language में constitution लिखो कि आम आदमी तो क्या कोई 12th का पढ़ा लिखा लड़का भी उसको पढ़े तो वो 80 वे 90 वे clause में आते आते उसके दिमाग का ऐसा दही हो जाए कि वो बाद में जिन्दगी में कभी constitution को हा तो आप सवाल आता है कि ये उन्होंने शर्त स्वीकारी क्यों? जवाहरलाल गांधी और दुर्याप्त मां गांधी ने दु, दुर्याप्त मां गांधी उस समय जीवित नहीं थे, ये उनकी हत्या हो गई थी, लेकिन जो शर्त थी कि अंग्रेजों की सर्वोपरि तांचा चालू रहेगी, वो उस समय दुर्याप्त मां गांधी जीवित थे, तो उनक वल्लभ भाई पटेल पे ये इतनी जिम्मेदार इतनी नहीं छोपूंगा क्योंकि उस समय वो कांग्रेस में बहुत जूनियर थे मतलब कांग्रेस में पूरी शक्ता शासन ये दो लोगों ने बॉनी पोलाइस करके रखी थी जवाहरलाल गांधी और दुर्गादेव गांधी और मुस्लिम लीग का पावर पूरा जीना के हाथ में था तो ये तीन लोग की वल्लभ भाई पटेल थे वो इस फिरात में थे कि कब थोड़ा बहुत पावर कांग्रेस के कार्य करता हूँ मैं आए क्योंकि कांग्रेस के कार्य करता हूँ मैं पावर आता तो वो दूसरे दिन जवालाल गाजी को नौकरी से निकाल के सारी बागडोर वल्लभ भाई पटेल को देने वाले थे वो एक बार हो भी चुका था वो एक पूरे मेरा � カリアカーのディレイケーションケペジェティ、トゥポレインディアメセクチュアビスヤティスチューネディレイケーティジンメセチャーディレイケネボーラキ、ジャワラー、ガーゼィコ、パンミニスルバナー、バキチュアビスネボーラ、キサザーババパテルコ、ダムカヤキトゥバジャー、アウサマイ、ドラッマガンディカ、ホールタミディアペ、イスレー、アサニエキサザーババパテル、ダッカ、バゲパウノネデカ、キパイ、パリバジーインコ、ジトレンド、ド、ドスリバジーメジャー、エイクポインケバト、ジャセジェセドラッドラッマガンディキバス、パタラギーロ ये तो बनावटी कोकला आदमी है। वैसे-वैसे अपने आप मेरे हाथ में बाजी आ जाएगी। तो वो चल गया। पर ये जो क्लॉज है, उसका श्रेय ये ड्राफ्टिंग का श्रेय दो लोगों का जाता है। ダラトマガンディア、 कांस्टीट्यूशन के यू समझो के शुरुआत के चार पांच महीने आ, आ, बाबा हमेड कर की बात सुनी जाती थी उनको बोलने का मौका दिया जाता था उसके बाद उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता था तो ये जो शर्त स्वीकारी गई कि भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटेन के अंडर में काम करेगा यानी कि आखिरी ジョージオパティゼタタビラサラバイバジャージワングレスキャンダメティエワングレスキャンダメティエウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンとウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキウンキンキウンキウンキウンキウンキウンキンキウンキウンキウンキウンキウンキウンンキウンキウンキウンキウンキウ भारत के सेठ लोगों के माथ में था और दुराध्मा गांधी पूरा मीडिया के ऊपर टिके हुए थे कि मीडिया उनकी बात छापता था और मीडिया रोज उनके फोटो छापता था कि ये मातम है ये मातम है और उसके आधार पे उनका पब्लिक प्रबल था और दुराध्मा गांधी इस बात को बराबर समझते थे कि यदि उन्होंने अंग्रेजों की � तो दूसरे दिन अंग्रेजी ये लोग सेठ लोगों को कहेंगे कि दुर्याद्मान गांधी के प्लग खींच लो और ये लोग मेरा मीडिया कवरेज बंद कर देंगे तो मेरी आ, मैं हीरो से जीरो बन जाऊंगा इसलिए हमेशा दुर्याद्मान गांधी ने हमेशा अंग्रेजों की बात को प्राथमिकता दी है तो वो शर्त स्वीकारने का कारण ये रहा कि � バーの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンとの関係は、バーンの関係は、バーンとのの関係は、バーンとの関係の関係は、の関係は、バーンとの関の関係との関係の関係は、バーンとの関係は、バーとの関係は、バ अब वो बात भारत के संविधान में कहीं न कहीं तो लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि अंत में तो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान के ऊपर जाएगा इसलिए फिर आर्टिकल 147 में ये साफ़ साफ़ लिख दिया गया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में लेकिन साफ़ साफ़ लिख दिया गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाग तो वो भी उसके ऊपर लागू होगा, भारत की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू होगा, और प्रीवी काउंसिल उसके ऊपर कोई ऑर्डर निकालती है, जजमेंट देती है, आज की तारीख में तो वो भी लागू होता है, वो अगर आर्टिकल 147 में लिख दिया, और फिर सवाल आया कि इस बात को भारत के लोगों से छिपाया कैसे जाए, इ कि इसको आम आदमी तो छोड़ो आप किसी वकील को दिखाओगे ना तो भी वो तीन चार घंटे बाद ये वो हाथ दो देगा कि भाई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आप किसी रिटार्ड जज के पास जाओ तो ये भी है हिंदी अंग्रेजी छोड़ो हिंदी को भी समझ में नहीं पाएगा और फिर अकेला एक क्लॉज यदि कॉम्प्� कि आर्टिकल 147 में कि Constitution का interpretation है उसमें भारत के नागरिक जो कहेंगे वो अंतिम बाना जाएगा Supreme Court किसी भी विदेशी सत्ता से विदेशी सत्ता हमें ना मेंशन करदा हो कि भारत के बाहर किसी भी सत्ता रहे सत्ता से interpretation के मामले में ना कोई reference लेगी ना कोई मश्वरा करेगी तो इस तरह से हम उसका पूरा drafting में ने second comment में रखा है कि हमें article 47 के लिए alternate draft क्या रखना चाहिए यानि article 147 हमें constitution से निकाल देना चाहिए और उसकी जगा 147 ए रख देना चाहिए कि भारत के constitution का हमें interpretation की बात आएगी तो भारत के नागरिकों का मंतव्या वो अंतिम रहेगा और वो सुप्रीम कोर्ट को जज को मानना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को जज यदि भारत के नागरिकों का मंतव्य नहीं स्वीकारेंगे तो उन्हें जेल या फांसी की सजा हो सकती है ताकि उनके भारत के नागरिकों का मंतव्य स्वीकार नहीं पड़े वो मेरे और भी मैंने जो प्रोसीजर प्रपोज किया राइट � 私たちが言ったように、このビデオは1919年の1990いっているのいるのいるのかを知っているのかをかいっているのいるのかを知っているのかを知っているのかを知っているのかを知っているのかを知いるのかいるのかを知っているのかを知っているのっているのいいっているのかをかを知っているのかを知っかを知っているのかを知っているのいるのかを知っているのかを知いるのかを知っているのかを知っているいい Government of India Act में amendment करके ले सकती है तो वो जो 99 years की lease के document जो है वो आ, ऐसा कहा जाता है कि वो confidential है और वो सिर्फ Prime Minister को दिखाये जाते हैं कब दिखाये जाते हैं कि एक Prime Minister जब retire होता है और दूसरा Prime Minister आता है तो oath देने के, के बाद तुरंत उसको sign करना पड़ता है एक document पे और वो जिस डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं वो पब्लिक को आज तक नहीं दिखाया गया। हर एक नया प्राइम मिनिस्टर जब ड्यूटी पे आता है, तो राष्ट्रपति उसको प्राइम मिनिस्टर का के लिए पहले invite करता है, फिर उसकी oath होती है, oath president लेता है, और उसके जब वो sign करता है कागज पे, तभी वो उसको prime minister के सारे power उसको आथ में आते हैं, और जिस document पे वो sign करता है, वो पूरा document आथ तक public को नहीं दिखाया गया, और ऐसा कहता है कि शायद किसी minister को भी नहीं दिखा ですので、 RTI, right to information में President of India नहीं आता और Prime Minister जिस document पर sign करता है ओत लेने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो document की copy Prime Minister के पास भी नहीं रहती है, वो सिर्फ President House में ही रहती है, वो copy President House के बार नहीं आता है, अब ये सारे verify करने पड़ेंगे, किसी President से पूछके कि जो document पर ですが、 दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी को स्पेयर पार्ट बनाना आता है, लेकिन भारत में कि लोग स्पेयर पार्ट बनाना शुरू करते हैं तो वो चार परिवारों की हो सकता है, मोनोपोली खत्म हो जाती, दूसरे परिवार और या तो दूसरे कारीगरों का पूरा एक वर्ग आ जाता जो कि मशीनरी बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो उनक ध्यान से सुनना राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस मैं आ, मोहन भाई या दुरात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता वो शायद जीवित थे वो जीवित थे और वो रूस में थे और अंग्रेज जवाहरलाल गांधी को और दुरात्मा गांधी को इस बात पे दबाते थे कि अधि तुमने हमारी शर्तों को नहीं माना तो हम महात्� 東京の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大 と、Uske Baujudbi、Logonisuba or campaign budget、Uskajo election ga budgetta, Sitaramaya Patabika, who comesakum Sogunoga, Subashandra Bos, Apne passes a letterate, Japki Duratma Gandiko, Tata Birla Angre, Subpassa dere, election learning Kilie, or Unke pamphlet, Unke Akbarumi interview arete, Usamejo Times of India, the Subashandra Bosco, the hotcom c n d a r a p e d a t m a g a n o t o r a अधिकतर जिलों में तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस प्रचार के लिए पहुंच भी नहीं पाया थे क्योंकि उनके पास इतना बजट ही नहीं था कि वो ट्रेन में पूरे भारत में घूमते तो उन्होंने कुछ-कुछ जगह स्पीच दी थी तो रेडियो पे भी उनकी स्पीच नहीं आई थी तो जो कार्य करता थे वो उनकी स्पीच हाथ से लिखते थे � 1946 के आसपास तो सुभाष चंद्र बोस की रेप्युटेशन और इतनी बढ़ गई थी कि दोबारा यदि कांग्रेस में इलेक्शन होता तो दुरात्मा गांधी और ये जवाहरलाल गांधी को मुश्किल से पांच परसेंट वोट भी नहीं मिलते क्योंकि उस समय जो दुरात्मा गांधी का और जवाहरलाल गांधी का एक बड़ा जो वोट का हिस्सा था लाहौर और कानची और वो सारा एरिया वो तो वैसे भी भारत से अलग हो चुका था और बाकी जो भारत था उसमें तो इन दोनों की टके की इज्जत नहीं पती थी तो यदि सुभाष चंद्र बोस भारत आ जाते उस समय तो जवाहरलाल गांधी है वो प्रधानमंत्री तो छोड़ो कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जी सकते तो ये � जवाहरलाल गांधी और दुर्गादत्मा गांधी को बराबर का धमकाया होगा और उनसे सारी शर्तें मनवाई होगी। अब अंग्रेजों का मंशा ये होगी कि चलो भारत को आज इंडिपेंडेंस दे दो और यदि पांच-एक साल बाद, दस-एक साल बाद भारत कमजोर हो जाता है, तो हम प्रीवी काउंसिल में ऑर्डर पास करके या तो ब्रिटेन के पार्ल भारत फिर से टेक और कर लेंगे और इसलिए उन्होंने ये एक्ट रखा ये इस तरह का प्रावधान रखा इस तरह का ये क्लॉज रखा कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट कभी भी कानून पास करके भारत पे अपना मालिकाना हक क्लेम कर सकती है और वो मौका नहीं मिला उनको क्योंकि सोवियत यूनियन पावरफुल आ गया सोवियत यूनियन की と、Meanwhile, オリンピックの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたなたなたの会議はあなたのの会議はあなたの会の会議はあなたの会議はあなたのの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたの会議はあなたのはあなたの会議はあなたの会議はあな もう一度、のスピーチは、そして、今、India は、今、東京のスポーツです。そして、のスポーツは、そして、東京のスポーツは、そして、東スポーツは、そして、東京のスポーツは、そして、東京のスポーツは、して、東京のスポーツは、そして、東京のスポーツは、そして、 वरिष्ट मंत्री, जबकि Commonwealth में हमेशा कभी भी Commonwealth गेम होती है, तो या तो Britain की Queen होती है, या तो Britain का Sports Minister, मतलब कोई Britain की कोई Political Entity होती है, उसका position में हीन होता है, जो host country होते है, उसकी position में होती है, जबकि Olympic में आप देखो उल्टा होता है, हर एक जगा जहाँ जितने भी एक game के association है, अमरीका में कुछ है, अमरीका और कैनेडा के बीज कुछ है, फिर रश्या के कुछ है, जो पूराने रिपबली के Commonwealth of Independence State में, तो जिस country में game खेला जाता है, उस country के host को मान्यता दी जाती है, जबकि Commonwealth में उल्टा है, नि Commonwealth वो と、ヴィナ、パスポート、ウィザ、アサティア、アア、ヴィナ、キシ、パミション、キアサティア、ボサレ、ヘッダ、セオテージ、インケパス、パスポート、ウィザ、ニオタ、アアウンコ、ウィザ、キザ、ロニオティア、パルンコ、エ、レタディア、ディア、ディア、マトラ、ボ、ア、インウィタション、ボロ、ヤト、 カタパラガるカコイ question イエパスポットニエパーウォジョレタラエウォイアプネアビザオギャジョピジョバーラッキージョジョブブリトンキーランニアサカハジャタムジェティクセニパタキアディウスコインディアナホトウスコバーラッキーゴントコナインフォンカネキジャウォータナパルジャタバーラッキークイナリアウォジュカスワインデジャンバーラッキーンマンティクオカナパレガトウメカノニエカナチエキ Britain キージョ उसका एक भी मेंबर इंडिया नहीं आ सकता सिवा कि वो किसी गवर्नमेंट एम्पलॉय हो मानलो कि ब्रिटेन का कोई रॉयल मंत्री है वो एमपी बन गया या पीएम बन गया तो वो आ सकता है क्योंकि उस समय तो वो पीएम है लेकिन यदि वो रॉयल फैमिली का मेंबर है और उसके पास कोई गवर्नमेंट की इलेक्टेड पोस्ट नहीं, नहीं ह